आज आठ फरवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य का पढ़ने के क्रम में उसका परिचयात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो आज हम पुनः उस परिचय को दोहराएंगे और उस परिचय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उस परिचय से पूरी तरह से पूरी तरह से उस परिचय को समझने के बाद फिर अपना मूल पाठ का अध्ययन शुरू कर देंगे तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा आचार्य उत्पल देव की रचनाएं हैं जो उन्होंने आज से करीब 11 सदी पहले लिखी थी जो समय की कसौटी पर इतनी खड़ी थी कि आज 1000 साल से ज़्यादा होने के बावजूद अत्यधिक प्रासंगिक है न केवल वो प्रासंगिक है वर उसमें जो कही गई बातें पूर्णतः तर्कसम्मत हैं और आज के विज्ञान की कसौटी पर भी उन बातों को अगर हम तोलें तो पाते हैं कि वो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं क्योंकि समय के साथ प्रासंगिकता बदल जाती है कई बात जो उस समय प्रासंगिक थी आज प्रासंगिक नहीं है जो बातें उस समय सामान्य थी सामान्य नहीं है उस समय संस्कृत अच्छी तरह से बोली चाली जाती थी लेकिन आज हमको संस्कृत का ज्ञान अधिकतर शून्य के करीब है एक गौर करने लायक बात और है जो शायद हमने से कई लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इन बातों पर कि आज हम अगर कोई दर्शन की किताब पढ़ें या दर्शन का साहित्य लिखें चाहे हम यात्रा वृतांत्र लिखें चाहे हम आत्मकथा लिखें चाहे जीवनी लिखें ये सब गद्य में लिखी जाती हैं लेकिन बड़ी विशिष्ट बात है कि उस समय ये सारी बातें पद्य में लिखी जाती थी काव्य में लिखी जाती थी आप देखिए शिवसूत्र काव्य में हैं परमार्थ सारे काव्य में हैं वृत्तिज्ञा काव्य में हैं पराप्रवेशी का यानी काव्यत्मकता उस समय एक परंपरागत चीज थी याने कितना कठिन होता है एक तो पहले ही एक कठिन विषय अत्यंत गहन विषय और उसको भी काव्य में प्रस्तुत करना तंत्रालोक इतना बड़ा ग्रंथ है जो हमारे यहाँ भे आठ वालों में उपलब्ध है वो पूरा काव्य में लिखा हुआ है जो वेद और पुराण को देखो तो आप ये सब काव्य में लिखे हैं नहीं, विशिष्ट बात यह है कि हमारी जो सनातन परंपरा के ग्रंथ हैं और शिव परंपरा के भी ग्रंथ हैं वो सभी काव्य में लिखे गए हैं और काव्य में लिखे होने के साथ में उन्होंने बहुत गूढ़ भाषा में लिखे हैं क्योंकि जो बात सार संक्षेप में बहुत गहन बात की और इतना ही नहीं उन्होंने अधिकतर लेखकों ने खुद ही उसकी व्याख्याएं भी लिखी हैं उत्पल देव ने स्वयं भी ईश्वर ईश्वरकारिका की ईश्वर प्रतिज्ञाकारिका की व्याख्या लिखी ये बात अलग है कि वो आज अनुपलब्ध है ईश्वर प्रतिभिज्ञा की जो उनके स्वयं के लिखी हुई जो व्याख्या थी वो अब उपलब्ध नहीं है लेकिन उनकी परम्परा के अभिनव गुप्त पदाचार्य के द्वारा ईश्वर प्रति कार्यकार पर लिखी गई व्याख्या उपलब्ध है और वही हमारा आज अध्ययन का आधार है क्योंकि अगर वो उपलब्ध न होती तो शायद हम ईश्वर प्रतिज्ञा कारिका का अध्ययन करने में अपने आप को असमर्थ पाते ईश्वर प्रतिभिज्ञा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण है परमेश्वर क्या है उसके गुणधर्म क्या हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं हम किसको ईश्वर बोलते हैं कुछ बातें हमने इस पर पिछली बार भी चिंतन किया था कि एक सर्वोच्च सत्ता जो नियामक सत्ता है जो परमेश्वर है और वही इस ब्रह्मांड को नियमित चलाती है और चूंकि वो सर्वोच्च है इसलिए एक ही हो सकती दो चार दस होने की संभावना नहीं है क्योंकि जब दो में से दो या दो से अधिक अगर ऐसे सत्ताएँ होती तो उनमें से कोई एक ही सर्वोच्च हो सकता क्योंकि दो में से अगर दोनों की मंशाएँ अलग अलग दिशाओं में होती तो किसी एक की ही मंशा सफल हो सकती थी ये संभव नहीं है कि दो सर्वोच्च सत्ताएँ हों आप अगर अपने सामान्य बुद्धि से भी चिंतन करें तो आपको समझ में आता है कि अगर हम दो सर्वोच्च सत्ताओं की कल्पना करें या दो से अधिक सर्वोच्च सत्ताओं की कल्पना करें तो ये असंभव सी बात है जैसे अपन ने एक जहाज का उदाहरण लिया था कि एक जहाज में चार कप्तान बैठा दिए तो वो जहाज बेतरतीब हो जाएगा कि उसमें एक कोऑर्डिनेशन, यूनिसन खत्म हो गया, जो एक व्यवस्थित तरीके से चलता है कि अंतिम रूप से उसको निर्णय लेना है इस जहाज़ को यहाँ खड़ा रखना है ले जाना है किस दिशा में ले जाना है किस गति से ले जाना है वो सब चीज़ें उसके एक के नियंत्रण में हो तभी संभव है और जब वो कई लोगों के नियंत्रण में होगी तो वो अनियंत्रित हो जाएगी ये बात हमारे जहन में अच्छी तरह से समझ में आती है इसलिए सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है फिर हम भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग सर्वोच्च सत्ता के अलग अलग नाम देते हैं शिव धर्मी बोलते हैं कि शिव सर्वोच्च है वैष्णव बोलते हैं विष्णु सर्वोच्च सर्वोच्च है या कृष्ण सर्वोच्च मुस्लिम बोलेंगे अपना कि अल्लाह सबसे बड़ा है क्रिश्चियन बोलेंगे कि गॉड वो सबसे बड़ा है लेकिन अगर हम खुले दिल दिमाग से बिना किसी झुकाव के बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वोच्च सत्ता के बारे में सोचेंगे तो ये बात स्पष्ट समझ में आएगी कि ये नाम बदल देने से कुछ भी नहीं होता सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो उसके लिए सर्वोच्च सत्ता का एक ही स्तर हो सकता है और वो है सुप्रीम लॉर्ड या सबसे बड़ा परमेश्वर या संसार का नियामक ईश्वर ये बात हमको गले उतर जाना चाहिए क्योंकि वो सब धर्मों से ऊपर है ये बात श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने भी कही है कि सर्व धर्म परितेज्य कम शरणम व्रज सब धर्मों के ऊपर उठोगे तब तुम मेरे तक पाओगे उन सब को छोड़ोगे तब मुझ तक आओगे धर्म मनुष्य ने बनाए हैं और आध्यात्म परमेश्वर का स्वरूप है हम अपने बनाए हुए धरोधों से जब बाहर आएंगे अपनी बनाई हुई सीमाओं के बाहर आएंगे तब उस असीम को पकड़ पाएंगे हम अपनी सीमाओं में रह के उस असीम को नहीं पकड़ पाते हैं ये हमारी मजबूरियाँ हो जाती हैं। हम धर्म के सीमित अवधारणाओं में उलझ जाते हैं हम कहते हैं हम हिंदू हैं या शिव हैं या वैष्णव हैं या मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं इन सब से पहले हम परमेश्वर की संतान ही हम भूल जाते हैं अगर ये स्मरण रहे तो परमेश्वर का स्वरूप खोजने की प्रबल उत्कंठा हृदय में पैदा होती अन्यथा हम उन मानकों तक पहुँच नहीं पाते हम सीमित मानकों में परमेश्वर को छोटे रूपों में पहचान पाते तो उसके सर्वोच्च सत्ता तक हम नहीं पहुँच पाते तो सर्वोच्च सत्ता को समझने के लिए हमको अपनी हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोलना जरूरी है सीमित अवधारणों के बाहर आना ज़रूरी है और ये जरूरी है कि हम अपनी पूर्वाग्रहों से बाहर आ परमेश्वर के स्वरूप के बारे में हमारे पूर्वाग्रह होते हैं कि वो ऐसा होगा उससे बाहर आ जाए दूसरी बात ईश्वर प्रतिविज्ञा जब लिखी गई थी तो वो उस समय अनिश्वरवाद का बोलबाला बढ़ रहा था इसलिए उस अनिश्वरवाद का खंडन करने के लिए ईश्वर प्रतिविज्ञा में उन चीज़ों को समाविष्ट किया गया है कि जो विरोधियों के क्या तर्क हैं जो कहते हैं ईश्वर नहीं हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं आत्मा की अवधारणा की वो कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है बिना आत्मा के काम चल रहा है जबरदस्ती में एक मटके की तरह बीच में हृदय में आत्मा को क्यों बिठाना वो कहते हैं कि हमारे मन के चेतन स्फुलिंग जो है जो क्षण भर के लिए एक मन जागृत होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है और सतत एक के बाद एक स्फुलिंग आते हैं और वही हमको एक प्रतीत होता लेकिन इनके विरुद्ध उत्पल देव ने इतने तार्किक प्रमाण दिए हैं कि आत्मा की अवधारणा ही नहीं आत्मा एक सत्य है और उस सत्य के स्वीकार करे बगैर हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक संसार एक व्यवस्थित रूप से चलेगा जैसे हम एक नियामक सत्ता के कारण ही एक जहाज को देखते हैं कि ठीक नियमित तरीके से चलता है एक जिम्मेदार कैप्टन है उसमें बैठा जो उस जहाज की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है एक प्रधान होता है शासक शासन का जो उस देश में होने वाले वाली गति अंतिम रूप से जिम्मेदार होता है ऐसे ही इस ब्रह्मांड के लिए भी कोई एक अंतिम जिम्मेदारी लेने वाला निश्चित ही होना चाहिए अन्यथा ये संसार बेतरती हो जाएगा चावटिक हो जाएगा जहाँ कुछ भी हो सकता है ना कुछ व्यवस्था होगी ना कोई नियम होंगे सब नियमों के बाहर चलेगा इसलिए संसार चूँकि हमको व्यवस्थित रूप से चलता दिखाई देता है इसलिए एक नियामक सत्ता है ही ये प्रबलतम मान्यता है अगली बात ये जो ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका जो लिखी हुई है इसके चार अध्याय हैं जैसा हमने पिछली बार बताया था इसमें ज्ञान ज्ञानाधिकार पहला है जिसमें ईश्वर चेतना आत्मा इसके अभिलक्षणों के बारे में बताए दूसरा है क्रियाधिकार जिसमें दिव्य क्रियाशक्ति क्या वर्णन है कि परमेश्वर इस ब्रह्मांड को जब बनाता है तो वो किस तरह से अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से अंजाम देता है तीसरा है आगमाधिकार जिसमें तार्किक और खंडन करने वाली प्रक्रिया के बजाय तांत्रिक मान्यताएं और जो सर्वोच्च ज्ञान की मान्यताएँ उनके बारे में विचार विमर्श किया गया क्या आध्यात्मिक सर्वोच्च मान्यताएं क्या और अंत में है तत्व इसमें या कुछ तो पूरक अध्याय हैं है जो उसमें इन तीनों अध्यायों में हम नहीं ले पाए थे उन बातों को कहा गया है और इसके अलावा उपसंहार और एक सार रूप से बाकी के सब अध्यायों का सार भी बताया गया है इस तरह से एक चार अध्यायों में उन्होंने ईश्वर प्रत्योग कार्य का लिखी है ज्ञानाधिकार में सबसे पहले तो उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा क्या है हम किस आत्मा बोलते हैं उसके बाद उन्होंने बताया कि जो अनात्मादी हैं जो आत्मा की अनुपस्थिति को ही संसार का सत्य मानते हैं वो जो बातें कहते हैं वो बातें ना तो तर्कसम्मत हैं ना इस व्यवस्थित चलते हुए संसार को देखने के बाद हमको उचित लगती और उन्होंने फिर प्रबल तर्कों से सिद्ध किया है कि परमेश्वर की सत्ता और आत्मा की सत्ता अलग नहीं है एक आत्मा और परमेश्वर एक ही हैं और उस सत्ता के बगैर इस संसार को व्यवस्थित चलते हुए देखना असंभव है अगली बात उन्होंने जो उसमें अधिकार में कही वो कही कि जब हम देखते हैं कि हमको स्मृति होती है जैसे आज हमने घटना देखी थी दस बरस पहले और आज भी हमको उसकी स्मृति हो जाती स्मृति के अलावा हम एक और चीज़ होती है तुलना जब हम कहते हैं कि दस साल पहले हमने तुमको देखा था जब से तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए जब से तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई जब से तुम जरा मोटे हो गए इस तरह से हम उससे तुलना कर सकते तो उत्पल देव आचार्य कहते थे कि जब तक दोनों ज्ञान एक परिधि के अंदर नहीं लाए जाएंगे तब तक तुलना संभव नहीं तुलना तभी संभव है कि एक व्यक्ति के ज्ञान चक्षु के बीच में दोनों चीजें हो एक साथ कि दस साल पहले तुम दिख रहे थे वो भी ज्ञान चक्षु में हो और आज जो दिख रहा है वो भी उसके ज्ञान में हो तभी हम हाँ वो तुलना कर सकते हैं और उसके लिए एक सतत सत्ता की जरूरत है जो दस साल पहले भी थी और आज भी है अगर हम कहें कि मात्र क्षण भर के लिए एक चेतना आई थी और वो चली गई ज्ञान प्राप्त करके तो अगर वो चली गई तो वो फिर 10 साल बाद वो स्मरण कैसे आएगा अच्छा इसके लिए बौद्ध तर्क देते थे कि ये जो ज्ञान चक्षु हैं वो उसी ज्ञान को फिर से प्राप्त कर लेता है। लेकिन कितना प्रबल और कितना वैज्ञानिक तर्क उत्पल देव देते हैं वो कहते हैं कि ज्ञान कभी प्रमेय नहीं बन सकता इस बात को समझने में अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे एक बात आपको मालूम है मैं आपको देख के नहीं कह सकता कि आपको ये बात मालूम है क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के भीतर ही निवास करती है और वो दूसरे को दिखाई नहीं देती एक बात दूसरी ज्ञान स्वयं सिद्ध है आप जानते हो या आपको ही मालूम है कि आप जानते हो या आप नहीं जानते भी आपको मालूम हो सकता है कि आप नहीं जानते लेकिन आप जो जानते हो ये बात क्रिया के बगैर ज्ञान पता नहीं लगता कैसे जैसे एक व्यक्ति को आप पहली बार मिले आप उसको खूब नीचे से ऊपर देखो आप क्या बता सकते उसको कार चलाते आती कि नहीं आती लेकिन आपने किसी को कार चलाते देखा तो आप कहोगे पक्का इसको कार चलाते आती मैंने देखा कि कार चलाता आती इसका मतलब कि ज्ञान को क्रिया को हम अपने ज्ञान का विषय बना सकते हैं पर ज्ञान को ज्ञान का विषय नहीं बना सकते किसी को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये बात ज्ञान की है अब किसी व्यक्ति को पहली बार मिले आपने उसको सिर से पैर तक देखा आप ये नहीं अंदाज लगा सकते इसकी मातृभाषा क्या है इसको कितना ज्ञान है कहाँ तक पढ़ा हुआ है इसके विचार क्या हैं कौन से दर्शन को मानता है ये सब बातें क्रिया से मालूम पड़ सकती उसको यहां सर अच्छा है उसको यहाँ तक टीका लगा देखा अच्छा ये वैष्णव है इसने टीका लगा रखा है हाँ उसने लोग नहीं पहन रखी बिल्कुल अच्छा ये तो चेन्नई का रहने वाला दिख रहा है मेरे को क्योंकि जब तक कोई क्रिया न होगी ज्ञान छुपा रहता है तो हम ज्ञान को प्रमेय की तरह उपयोग नहीं कर सकते जबकि उत्पल देव के समय में जो विज्ञान व्यादी बौद्ध दार्शनिक थे तो वो जो बातें कहते थे उसके अनुसार ज्ञान से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक प्रकार के ज्ञान को दूसरे प्रकार का ज्ञान नहीं जान सकता और उन्होंने प्रबल तर्क दिया और ये तर्क वास्तव में हृदयंगम भी होते हैं कि भाई बात बिल्कुल ठीक है तीसरी बात जो वो कहते थे कि परमेश्वर को प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता अब इस बात को कहने के पीछे बिल्कुल उचित कारण है कि समस्त प्रमाण उसी चैतन्य के इस स्फुलिंग है उसी चैतन्य से निकले है। तो प्रमाण स्वयं प्रमाण है कि परमेश्वर है अगर तुम प्रमाण कोई किसी चीज का देता है तो स्वयं प्रमाण है कि परमेश्वर है क्योंकि तुम कहो कि परमेश्वर नहीं है तो तुम्हारा ना बोलना भी पर, परमेश्वर का प्रमाण देता है क्योंकि उसको प्रमाण के दायरे में लाया नहीं जा सकता जैसे अगर हम एक स्केल ले लें और हम कह के बस ये दुनिया में एक स्केल है इसको नापना है तो उसी स्केल को उसी स्केल से कैसे नापोगे वो स्केल अपने आप में प्रमाण है कि स्केल है हम कह के नहीं ये एक फिट की स्केल है इसको प्रमाण करो एक ही स्केल है दुनिया में इसको प्रमाण करो तो उसको प्रमाण के दायरे में ले जा सकता क्योंकि अन्य वस्तुओं में और दूसरी ईश्वर में एक फर्क है कि अन्य वस्तुएं कई हो सकती ईश्वर सिर्फ एक हो सकता है थोड़ी सी अवधारणें छोटी छोटी बातों से बनती है बम्बई जाओ विक्टोरिया टर्मिनल पर तो वहाँ पर ओवरब्रिज क्यों नहीं बना हुआ है क्योंकि रेल लाइन खत्म होती है रेल लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो आपको अगर पार करना है तो उसके सामने से पार कर लाना भाई ब्रिज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं इसलिए हजारों लाखों स्टेशन है जहाँ पर ओवरब्रिज बने हुए हैं वो बिरले ऐसे जहाँ ओवरब्रिज नहीं तो उसमें एक यूनिकनेस है क्योंकि वहाँ पर रेल लाइन जाके खत्म हो रही है तो जहाँ जहाँ पर भी रेलवे लाइन खत्म होती है वो जगह पर ओवरब्रिज की जरूरत नहीं है रेल के सामने से निकल जाए तो हमको एक सामान्य दिमाग में रहता है कि रेलवे लाइन पार करना मतलब हमको ओवरब्रिज चढ़ के जाना है लेकिन वहाँ पर ओवरब्रिज नाम की कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेल लाइन खत्म हो रही है ऐसे ही परमेश्वर को और अन्य वस्तुओं की नाप तोल के बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पनाएँ या हमारी धारणाएँ मात्र सांसारिक वस्तुओं के बारे में रहती सिद्ध करो की कुर्सी है सिद्ध करो के मकान है सिद्ध करो के विद्वान है सिद्ध करो ये बात लेकिन परमेश्वर को सिद्ध कैसे करें क्योंकि सिद्ध करने की समस्त विधियां वो स्वयं परमेश्वर है क्योंकि जब भी किसी चीज का प्रमाण देने का, का कार्य करते हैं तो ये एक बौद्धिक गतिविधि होती है और बौद्धिक गतिविधि उत्पल कहते तो स्वयं सिद्ध है कि ईश्वर है क्योंकि एक सर्वोच्च सत्ता के बिगैर बुद्धि कैसे काम कर सकती है? किसी की बुद्धि अगर काम करती है तो वो सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति वहां जरूरी है उत्पलदेव उसके आगे कहते हैं कि क्रिया और ज्ञान दोनों आत्मा के अभिलक्षण हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आत्मा क्योंकि तो आत्मा है वहीं पर कोई क्रिया हो सकती है और वहीं पर कोई ज्ञान मिल सकता जैसे मैंने किसी चीज को देखा और आत्मसात कर लिया बात समझ में आ गई इसको देख लिया इसको पहचान लिया तो ये कौन देखता है कौन पहचान करता है कौन आत्मसात करता है ये ज्ञान जहां पर कि चैतन्य है वहीं तो ज्ञान है बाकी ब्रह्मांड में आपको यहीं बता दो कहाँ है ज्ञान चैतन्य है वहीं पर ज्ञान है और उसके बगैर कोई चैतन्य ही नहीं और जब कोई क्रिया होती स्वस्फूर्त क्रिया होती तो मैंने इसको उठा के दरद दिया कोई क्रिया होती है तो वो दोनों बातें ज्ञान और क्रिया ये सिद्ध करती हैं कि वो ईश्वर है क्योंकि ईश्वर जहाँ है वहीं पर चैतन्य क्रियाएं होती है। जो जानना और करना एक चीजें होना वो अलग चीज़ है लेकिन उस होने को भी तस्दीक करने के लिए चेतना जरूरी है हम कहते चंद्रग्रहण है हमने तो कुछ नहीं करा चंद्रग्रहण लगे ठीक है हमने कुछ नहीं करा लेकिन चंद्रग्रहण लगा लेकिन अगर हम में से एक ने भी नहीं देखा होता कभी चंद्रग्रहण तो कौन कहता कि चंद्रग्रहण हुआ चंद्र ग्रहण का तात्पर्य तभी संभव है जब हम उसके दर्शक हैं हम उसके जब तक दर्शक नहीं हैं जब तक चंद्रग्रहण का होना न होना एक ही बात है इसको साक्षी देखा और हाँ जिसने देखा हाँ। वास्तव में ना। एक एक हाँ। है ना देखा है नहीं तो, तो, तो, तो साक्षी ही ईश्वर है।, है साक्षी ही ईश्वर है साक्षी ही आत्मा है साक्षी ही चैतन्य है जो देखने वाला है वही परमेश्वर है जो देखता है वही ईश्वर है क्योंकि ईश्वर के सिपा कौन देख सकता है इस संसार को बनाता भी वही है देखता भी वही है उससे खेलता भी वही है और जो उसको जानता है वो भी ईश्वर हो जाता है इसलिए जब हम किसी कार्य को करते हैं या किसी चीज़ को जानते हैं तो ये प्रमाण है प्रबलतम प्रमाण है कि हम उस चैतन्य के ही हिस्से हैं या हम ही चैतन्य हैं हमारे भीतर जो आत्मसत्ता है वही परमेश्वर है क्योंकि परमेश्वर का अभिलक्षण ही है जानना और करना जो ब्रह्मांड को बनाता है वही उसको जानता है दूसरा ही नहीं जानने वाला जो बनाता है अकेला ही जानता है उसको दूसरा कोई जानने वाला ही नहीं अगर तुम और मैं जानता हूं किसी भी एक भी चीज को एक तिनके को भी जानते हो तो यह प्रमाण है कि आप परमेश्वर हो क्योंकि आपके भीतर जो सत्ता है उसमें और परमेश्वर में तिनके का भी भेद नहीं है भेद है तो यह कि हम उस सीमित दायरे में हैं और वो सीमांकन हमारा अपना ही किया हुआ है क्योंकि दूसरा करने वाला ही नहीं कोई अगर हमको सीमित दायरे में या हमको कंचुकों के बीच में बैठे हैं इस शरीर से बंधे हुए हैं करने की क्षमता से बंधे हुए हैं अंतरिक्ष और समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं तो ये भी हमारी अपनी करतूत अपन खुद ही करके बैठे हैं अन्यथा हम जिस दिन स्वीकार कर लें जान लें या ठान लें कि हम इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करते तो हम और परमेश्वर दोनों अभिन्न सत्ताएं एक ही सत्ता के दो नाम हैं मैं और ईश्वर अलग अलग नाम नहीं है लेकिन ये एहसास है और यह एहसास तब तक नहीं होगा जब तक कि हम अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते अब कहो कि कैसे मुक्त कर ले क्या करें कपड़े फाड़ के बाहर आ जाए ऐसा कुछ नहीं होना है उसके लिए हमको अपने चित्त को स्थिर शांत और प्रसन्न सबसे पहले बनाना जरूरी है जैसे सुख भी आया तो हम आनंदित हैं दुख भी आया तो हम उतने ही आनंदित हैं अपनी पसंद की बात हुई तो भी हम उतने ही आनंदित हैं और हमारे लिए जो अप्रसन्नता का कारण हो सकती ऐसा भी कोई काम होता है तो भी हम उतने ही आनंदित हैं यानी हमारे आनंद में कभी कोई ग्रहण नहीं लगा सकता वही हमारी सबसे पहली पहचान है फिर अगर दुख आता है शारीरिक कष्ट आता है या दर्द आता है तो उस दर्द को हम शांत भाव से सहना जानते हैं जब तक ये मूलभूत गुण हमें नहीं है तो फिर हम ये घोषणा अपने आप के लिए नहीं कर सकते कि शिवो हम मैं शिव हूँ क्योंकि जब आप शिव हो तो नीलकंठ बनना पड़ेगा जो संसार के जहर को है वो हमको न उगलना है न निगलना है उसको गले में रखना है न उससे चिल्ला चोट मचानी न उस दुख से आत्महत्या करनी है अगर हमें ये सहन शक्ति है कि हम संसार के समस्त दुख को स्वीकार करने के बावजूद प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे समस्त दुखों को शांत चित्त से स्वीकार करेंगे जिसको तितीक्षा कहेंगे तो हम तितीक्षु भी होंगे और साथ ही साथ उससे डर के भागेंगे भी कई लोग तितक्षु होते हैं लेकिन डर के भाग जाते हैं कोई आत्महत्या कर लेते हैं तो हम सहन तो कर रहे हैं अब के बाहर हो गया तो आत्महत्या कर ली इसलिए नीलकंठ की परिभाषा ये है कि जो न उसको उगले न निगले उसको गले में अटका ले कि न हम उसको उगलेंगे कि संसार के सामने रोते फिर कि हम ऐसे दुखी हैं ऐसे दुखी हैं और न वो उसको निगल के आत्महत्या कर ले दोनों गलत है वो फिर जब शिव हम की स्थिति आएगी तो हम उस सुख को दुख को कष्ट को दर्द को अपने हिम्मत से अपनी शांत चित्तता से उसको सहन करेंगे और हमारा हृदय फिर भी अविचलित बना रहे ये चीज हमको बताते है कि हम शिवत्ता की ओर बढ़ रहे हैं चलो पूर्ण रूप से न भी है जिस दिन तक लेकिन अगर हम अपने आप में इन गुणों के विकास करने के प्रति जागरूक हैं कि कष्ट को सहना है और सुख को भी सहना है सुख में बावले नहीं होना है कष्ट में बावला नहीं होना है और इनके बीच में अपने हृदय के अंदर की जो चंचलता है उसको कम करते चले सुख में भी चंचलता को कम करते जाएं दुख में भी चंचलता को कम करते चले जाएँ वही सबसे बड़ी हमारी प्रतिदिवस की एक्सरसाइज है कि प्रतिदिवस हम एक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम सुबह से शाम तक संध्या के समय हम अपने दिन का सिंहवलोकन कर सकते हैं सिंहावलोकन किसको बोलते हैं सिंह जब जाता है तो अपने पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने जो शिकार किया था वो कैसा है फिर से खड़ा तो नहीं हो गया कोई मेरा विरोध करने तो नहीं आया वो पीछे मुड़ के देखता है जब जाता है वापस अपना युद्ध खत्म करके तो फिर पीछे मुड़ के देखता है इसलिए उसका नाम पड़ा है सीवावलोकन जब हम भी संध्या के समय अपना दिन का सिवावलोकन करें कि आज सुबह से रात तक मेरे साथ क्या क्या हुआ सुबह से रात तक मैं कब कब विचलित हुआ क्या क्या चीज़ें मेरे मन के माफिक हुई क्या क्या चीज़ें मेरे मन के विरुद्ध हुई और मैंने उसके प्रति क्या रुख अपनाया तटस्थ भाव से अपने आप की समालोचना करना संध्या के समय अगर हम ये बैठ के अगर 10-5 मिनट भी करें तटस्थ भाव से समालोचना तो हमको ये समझ में आने लगेगा कि हम वास्तव में इस शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं कितने हम अद्वैत के प्रति गंभीर हैं कितने ईश्वर को प्राप्त करने के प्रति प्रेमालु हैं क्योंकि परमेश्वर को प्रेम जो करता है संसार के दुख उसके लिए एक अवसर है परमेश्वर को स्मरण करने के। तो ये हमारे चार आनी को मैं दूसरा क्रिया क्रियाधिकार समाप्त तो होता है जिसमें परमेश्वर की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बताया गया है जो परमेश्वर की क्रियाएं हैं जो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्रियाएं हैं दोनों क्रियाएं हैं वो दोनों क्रियाएं अक्रम रूप से चलती हैं और अंतरिक्ष और समय के बंधन से मुक्त है हम जो सीमित जीव के रूप में जो क्रियाएं करते हैं वो समय और अंतरिक्ष के बंधन में बंधी हुई हैं और यहीं पर बड़ा आश्चर्य होता है ये जो समय और अंतरिक्ष के बंधन की बात आज जो विज्ञान सम्मत बात है आज से 1100 सौ बरस पहले कही गई जो आज जो नब्बे पंचानवे साल और 100 साल के भीतर जो भौतिक शास्त्र विकसित हुआ है उसमें और इन बातों में जितना साम्य है वो कोई योग संयोग वाली बात नहीं है ये संयोग से साम्य है कभी कभी हम कह देते कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा तो हम कहते योग की बात थी संयोग की बात थी कि ऐसा ही होगा जो मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं था ये अंतर्दृष्टि से इंट्यूशन से उनको जो अंतर ज्ञान मिला था वो अंतर ज्ञान की बात है अंतर ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान होता है जो अक्रम रूप से हमारे मस्तिष्क पर छा जाता है जो गुरु का शक्तिपात होता है तीव्रतम शक्तिपात जिसमें क्षणभर में जो शिष्य है वो ज्ञानी हो जाता है ये अक्रम रूप से ज्ञान मिलता है उसको कोई तो क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है क्रमबद्ध ज्ञान हमको होता है स्कूल में कॉलेज में जब हम एक पढ़ते फिर दो पढ़ाया जाता दो के बाद में तीन सिखाया जाता तीन के बाद में चार सिखाया जाएगा लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ ज्ञान होता है वह अक्रम रूप से होता है तो ये परमेश्वर की क्रिया शक्ति वो दिव्य क्रिया शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बना सकती है और पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के स्वरूप के अंदर ही विकसित होता है अंदर ही रहता है और हमको जो बाह्यता दिखाई देती है वो उसी ब्रह्मांड का प्रोजेक्शन है उसी ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है एक काश्मीर शेय दर्शन की जो आध्यात्म संबंधी मान्यता है वो क्रियाधिकार में अच्छी तरह समझाई गई है कि जो ब्रह्मांड है वो ठीक वैसा है जैसे एक दर्पण के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई एक साथ देती एक मेला लगा हुआ है और ऐसे दर्पण लगा हुआ था आपको पूरा मेला उसमें दिखाई दे रहा है उस दर्पण में और उस मेले में या उस दर्पण में और उस दृश्य में कोई भी भेद नहीं ऐसे ही ये संसार परमेश्वर के स्वरूप के बेहतर निर्मित है और उसमें और परमेश्वर में संसार में कोई भेद नहीं संसार और परमेश्वर एक ही चीज़ के दो नाम न फ़र्क इतना है हमारे उदाहरण में कि वास्तव में इस दर्पण के बाहर भी एक दृश्य है जो इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है जबकि हम जब परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर की चेतना के अंदर जो सब दृश्य दिखाई दे रहा है वो कहीं से प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है बल्कि प्रोजेक्ट हो रहा है प्रतिबिंब का मतलब होता बाहर की चीज़ फिर से उससे टकरा के लौटती है और प्रोजेक्ट का मतलब होता है अंदर से ही वो बाहर आ रही है इसलिए यही फर्क है कि वो प्रतिबिंब नहीं है जो परमेश्वर के चैतन्य के अंदर उसके स्वभाव के भीतर जो विश्व है वो उसके अंदर ही स्थित है और जो हमको दिखाई दे, दे, दे रहा है उसके अंदर से दिखाई दे रहा है ये कुर्सी ये टेबल ये मकान है दुकान है घर बाहर ये चांद शिकार जो दिखाई दे रहे हैं या जो सभी दृश्यमान संसार जो हमको दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर के चैतन्य के प्रकाश से ही दिखाई दे रहा है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है सबका अंतिम सत्य वही है जैसे कि दर्पण में दिखाई दे दे रहा है हमको कुछ भी तो हम कह सकते हैं ये तो दर्पण ही है अगर दर्पण टूट जाएगा तो सब टूट जाएगा चाहे उसमें हाथी दिखाई दे रहा है तो घोड़ा दिखाई दे रहा है चाहे आदमी दिखाई दे रहा है हमको मालूम है कि ये सब कुछ दर्पण है ऐसे ही शिव के स्वभाव में सारा संसार दिखाई देता है ये चीज़ समझने में थोड़ी सी कठिनाई इसलिए है कि दर्पण का उदाहरण प्रतिबिंब का उदाहरण है और ये उदाहरण प्रोजेक्शन का है रचना, रचना का उदाहरण है लेकिन बात समझने के लिए बहुत अच्छी है कि दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंबित तो वस्तु अभिन्न है वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव यानी उसकी विमर्श शक्ति या उसकी शक्ति और ये संसार अभिन्न है दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है इसलिए जो कुछ दिखाई जाता है ईश्वर की शक्ति कैसे और कुछ भी नहीं है वो एक स्रोत है जहाँ से सब कुछ बना है निकला है लेकिन उसके भीतर ही रहा है बाहर निकलेंगे अब यहाँ पर एक दो अवधारणा है एक बाव्यता और एक आंतरिकता की हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ मेरे अंतर यात्रा करो हम कहते हैं ना अंतर यात्रा करो आप अपने अंदर घुसो यानी जितनी बातें आध्यात्म में प्रैक्टिस करने के लिए कही जाती उन सभी बातों का शिखर तक पहुँचते पहुँचते खंडन भी हो जाता है हर चीज़ का हम जो भी कहेंगे कि आप ये चीज़ को स्वीकार करो फिर हम कहते हैं आप इसको त्याग दो क्योंकि आपको आगे बढ़ते बढ़ते शून्य रूप हो जाना है क्योंकि आपके वहाँ पर एक छोटा सा कुछ भी लेके ज्ञान लेके भी नहीं जा सकते आप समस्त अंतिम रूप से मौन है इसलिए हम यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो बातें स्वयं में पीछे हटती चले जाएंगी इन बातों का अनुभव होगा हमको जब आप ईश्वर प्रतिविद्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जिन जिन बातों को हम आरंभिक रूप से स्वीकार करते हैं वो टाइम बींगे जैसे ईश्वर इश, सपोज करो कि पहली मंजिल पे है और दस सीढ़ियाँ हैं तो हम कह रहे हैं सीढ़ी को स्वीकार करो तब ईश्वर की तरफ जाओगे लेकिन इसको स्वीकार करते से तय है कि इस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा तभी आप ईश्वर की तरफ जाओगे फिर कहेंगे इस सीढ़ी को स्वीकार करो लेकिन आप उस सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ेगा तब हम और आगे बढ़ेंगे और अंतिम रूप से जब ईश्वर की तरफ पहुँच जाएंगे वो समस्त सीढ़ियों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जितने भी पायदान हैं वो पायदान मिश्रित ही परमेश्वर के अनुभव के लिए आवश्यक है जब ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए एक एक एक एक पायदान जरूरी है हम उनको समझते जाएंगे समझ में भी आ जाएगी बात धीरे धीरे कि हम उन पायदानों को स्वीकार भी करते जाएंगे और त्यागते भी जाएंगे क्योंकि जो स्वीकार किया है अगर हम उसे चिपक गए कल जाकर आपको कि पिछली बार तो उत्पल देव जी ने यह बोला था और आप ये इससे विरोधी बात बोल रहे हैं ये ठीक वैसी बात लगेगी कि पहले तो आप कर रहे थे सीढ़ी पे पांव रखो और आप बोल रहे इस पर से पांव डाल लो ये दोनों विरोधी बातें क्यों लेकिन विरोधी बातें इसलिए कि समस्त सांसारिक उपलब्धियों में और परमेश्वर की उपलब्धि में बहुत फर्क है सांसारिक उपलब्धियां बाहर है परमेश्वर की उपलब्धि उल्टी दिशा में अंदर है क्योंकि परमेश्वर की उपलब्धि कुछ नहीं है उपलब्धि इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ही परमेश्वर को टूट रहा है तो अब हम कहते थे कि अंतर यात्रा करो हम इसी बात का विरोध करेंगे आपको कि अंतर यात्रा क्या होती है अंतर यात्रा कुछ होती नहीं हम अंदर और बाहर का फ़र्क जो समझते हैं वो सिर्फ इसलिए है कि जो चीज़ को हम अपनी आत्मा से अलग समझते हैं वो हमारे बाहर है और जो जिसको हम आत्मा से जुड़ी समझते हैं वो अंदर है। तो अंतर यात्रा करो तो आत्मा से जुड़ा महसूस होगा लेकिन जब आपको समझ तो ब्रह्मांड का समझ में आ जाएगा कि आत्मा ही का एक प्रोजेक्शन है आत्मा ही का विस्तार है तो फिर कैसी अंतरयात्रा और कैसी बाहरी यात्रा अंतरयात्रा भी वही है बाहरी यात्रा भी वही है चाहे रेल की यात्रा भी वही है चाहे बैलगाड़ी की यात्रा हुई और घर बैठे रहो तो भी वही अंतर यात्रा है तो अंतरयात्रा तब तक अंतर यात्रा है जब तक अंतर और बाहें का फर्क हमको बना है हमारे मन में चैतन्य में या हमारे विचारों या धारणाओं में जब को ये अंदर और बाहर का फर्क खत्म हो जाएगा कि बाहर भी वही है भीतर भी वही है और भीतर जो है वही बाहर दिख रहा है क्योंकि कर्ता अंदर है कर्म बाहर दिख रहा है तो फिर अंदर और बाहर का फर्क ही खत्म हो गया तो उस समय अंतरयात्रा नाम की कोई चीज़ नहीं इसलिए जैसी अंतरयात्रा एक सीढ़ी थी उस अंतरयात्रा के बाद में हमने कह दिया बस हो गया काम इसका हम आरंभिक रूप से कहते हैं शांत जितने बैठो ध्यान लगाओ फिर बाद में कहते किस चीज़ का ध्यान लगाओगे भाई ध्यान को जाने तो ना जहाँ जा रहा है जहाँ जा रहा है वहाँ भी तो शिव है शिव से बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मांड में जहाँ जाएगा वो शिव ही तो है वो ध्यान को जाने दो आसमान में तो भी शिव है पाताल में जाने दो तो भी शिव है धरती पर रहना तो भी शिव है अच्छी चीज़ में लगा तो भी शिव है नेगेटिविटी में भी दिमाग लगे लगने दो ना वो भी शिव है लेकिन ये बात तब सत्य है जब हम उस नेगेटिविटी को भी उस पाताल को भी आसमान को जमीन को शिव समझते जब हमारे हृदय में धारणा प्रबल हो कि ये सब शिव है और ये हमारी प्रबल मान्यता ही नहीं विश्वास और बोध है उस समय हमारे मन को जाने दो कहीं भी तो क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि मन को जाने दो कहाँ जाएगा हम कहते पहले कहते मन को काबू में रखो फिर बोलते मन को जाने दो काबू में रखना इसलिए ज़रूरी था कि मन सीमित अवधारणाओं में भागता था ये मेरा है ये पराया है ये मेरे को पकड़ना है ये मेरे को छोड़ना है ये मेरा मित्र है ये दुश्मन है जब तक ये सीमित औधहरणाओं में भागता था तब तक उसको मन को काबू करना जरूरी था अब वो सीमित औधहरणाओं से बाहर आया है तो मित्र भी अपना ही है और दुश्मन भी अपना ही है जो घर में चोर आया वो भी मेरा अपना ही है वही शूर है तो फिर मन को भागने कहाँ जाएगा क्योंकि मन तब परमेश्वर से बाहर कहीं जा नहीं सकता इसलिए हम एक सीढ़ी को स्वीकार करते हैं तो उस सीढ़ी को छोड़ते भी हैं उससे आगे भी बढ़ जाते हैं एक रेल को स्वीकार करते हैं तो जब हमारा स्टेशन आ जाता है हम उस रेल को छोड़ भी देते हैं वो एक साधन है इसलिए समस्त साधनों से मोहब्बत हमको नहीं करना है हमको परमेश्वर के अंतिम स्वभाव से प्रेम करना है और वो दृढ़ता से प्रेम हो तभी अद्वैत समझ में आता है तभी हम अपने दैनिक जीवन में भी उसको उतारने का ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं अन्यथा हम कैसे प्रयास करेंगे जब जिस चीज़ से मोहब्बत ही नहीं जिस चीज़ से प्रेम ही नहीं है जिसको पाने की ललक तड़फ ही नहीं है हमारे को लॉन्जिंग ही नहीं है तो फिर हम उस चीज़ को पाने का कैसे प्रयास करें इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को पाने का दृढ़ता से संकल्प लें और अगली बार से हम कोशिश करते हैं कि अपना एक एक सूत्र को समझने का प्रयास करें जो उन्होंने दिए हैं तो आज हमारी यात्रा यहीं तक और अगली बार से ईश्वर प्रतिज्ञा का मूल अध्ययन शुरू करने का प्रयास है